परमार्थिनहि संसार श्री कृष्ण परम हितम वितव भव न जानी मन लेबे मैं भगवान का आरती कहाँ से चले ना अनुष्ठेय शास्त्रीय बोलो कहाँ से ना अनुष्ठेय ये शंका हुई विद्वान कर्म नहीं कर सकता है तो जितने कर्मों का गया शास्त्र में विधान किया गया और के लिए भीतर ये भगवान का निश्चय है तो पूर्व पेशाता है विद्या तो अज्ञान के लिए भी है जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए तो विद्या भी भीतन विद्यता विद्युत भी से विश्व के समा होगा तो ध्यान आना तो फिर तो अविद्वान का कर्म विधान किया गया विद्वान के लिए नहीं ये विशेष नहीं बने ऐसे शंका पूर्व पक्षी करो सिद्धांति कामना अनुख्य से भावाभाव विशेष सत्य दोनों में विशेष अनुठेय भाव अनुसार भाव यही विशेष कर्म अज्ञानी के लिए विहित है कर्म अनु है और ज्ञानी के लिए ज्ञान विहित है वहाँ अनु से अभाव अनु यही विशेष है इसमें ज्ञान कर्मान ठीक दिया धर्म ज्ञान अनंतरम इसमें उसे पहले कर्म विधि अभिद्व विदुषो विद्याधि विभाग संभव है फलित मूर्व किसी कहता है कर्म विधि अभिजुष अद विद्या विधि ये विभाग नहीं हो सकता है असंभव फलित मत्र समुझे तक अभिदुष कर्म विधन्ते न विदुष्टी विशेष नहीं बनेगा ठीक है धर्म ज्ञान अनु भाव धर्म का ज्ञान भेद अर्थयन करने पर यदि तो स्वर्ग कांड वाक्य कर्म करेगा मीमांसा विचार करेगा तो धर्म का ज्ञान होगा कर्म कांड से उसके बाद अनुय कर्म है तो ब्रह्म ज्ञान और सर्ग काला तो सदा वेदांत वाक्य से ब्रह्म ज्ञान होगा उसके बाद अनु कुछ नहीं है ब्रह्म ज्ञान ही न से वह कर्म विधि इसलिए कर्म विधि कश्य ब्रह्म ही नम्ब ज्ञान वही कस्य अज्ञान के लिए कर्म विधि ये समाधत्य सिद्धांतिक न अनुय से भावा, भाव अव विशेष उपपत्ति विशेष उपपत्तिमेव प्रपंच विशेष अनुश्चय से भाव अभाव रूप विशेष विशेष हे भाव और अभाव अनुश्चे से भाव अनुश्चय से अभाव संभव है उपपत्ति इसको एक उपकत्ति प्रपंच विस्तार करके भाष्य में सिद्धांती कहता है अग्निहोत्रा जीथ्यर्थ ज्ञानोत्तर काल अग्नहोत्र जुड़ियावाटी ज्ञान होगा ज्ञान एक उत्तर कालम पश्चात भाग्य अग्निहोत्राधि कर्म अनेक साधन उपसहार पूर्वकम अनुष्ठेयम अग्नोत्र कर्म अनु अग्नोत्राधिकर्म अनुष्ठेयम कर्म विधि का ज्ञान होने के बाद उसको अग्निहोत्राधि कर्म करना पड़ेगा कैसे करेगा अनेक साधन उपसहार पूर्वकम अनेक साधन और उपसारिक मिलाकर साधन उपकरण सामग्री के लेकर के उसको अग्निहोत्र अनुषार करना है और कैसे करता हम मम कर्तव्य एवं प्रकार के विज्ञान वो तो अभी अनुश्चय कौन अनुषार करेगा अज्ञानी जिसको ऐसा ज्ञाने करता हम ये अग्निहोत्र अधिकारी करता हूँ अग्निहोत्र करना मर्तव्य मेरा कर्तव्य एवं प्रकार अभिज्ञान होता है प्रकार ज्ञान वाले अभिद्वान का ही यथा अनुमती अग्नहोत्रादि कर्म किन्तु न तो तथा न जाए तो इत्यादि आत्मा स्वरूप विद्यार्थ ज्ञान उत्तर का अभी किंचित अनुमती अग्निहोत्राधि विद्यार्थ ज्ञान होने के बाद अज्ञानी मानता है कि मेरा कर्म है की मेरा कर्तव्य है मैं करता हूँ ऐसे कर्म करता है, है। अनुत्रादी अनुष्ठान करना पड़ता है ज्ञान होने वास्तव से कर्म ज्ञान होने से ही नहीं होता है कर्म पड़ता है किंतु तो जो वेदांत वाक्य से ज्ञान हो जाता न जाए तो आत्म तो आत्मतत्व नाश्ति रही है अभिक्र होने से उसमें कोई कर्मत्व तो कोई कारक ही नहीं कोई क्रिया हो नहीं सकती ये निश्चय हो जाने पर आत्म आत्मस्वरूप भीती से ज्ञान उत्तर का अवान आत्मस्वरूप भी आत्म स्वरूप का ज्ञापन अर्थ ज्ञान हो जाएगा इससे आत्मस्वरूप ज्ञान हो जाएगा निष्क्रिया आत्मा है शुद्ध है कुटस्थ उसके पश्चात उसके कार्य किंचित अनुच्छा न तो हो कोई अनुश्चय नहीं रहता है ज्ञान होने के बाद अपने को मंत्र करता हूँ आत्मा में कर्तृत्व भक्तित्व है तो, तो ही नहीं कोई क्रिया का संबंध नहीं है निश्चित मुक्त सरको ऐसे ज्ञान होने के बाद कुछ अनुच्छा नहीं है दोनों भेदों अज्ञान के लिए कर्म ज्ञानी के लिए ज्ञान कार इसलिए अज्ञानी को कर्म विधि रहने के बाद अनुश्चय रहता है और ज्ञान होने के बाद वेदांत भे होता है ठीक है नमो देहादि व्यक्ति आत्मज्ञान बिना पार लौक के कर्म से प्रभु तथा भी ज्ञान होता है कर्म अनुख्या में पूरा किसी है देहादि व्यक्ति से आत्मज्ञान देना देहाज से भिन्न आत्माए ऐसा ज्ञान होगा तो कोई कर्म करेगा देहादि व्यक्ति आत्मज्ञान की बिना देहादि से भिन्न आत्मा से जो निश्चय नहीं रहेगा तो आगे जो चार बार के लोग मानते आत्मा देह नष्ट हो गया आगे कुछ रहेगा नहीं आत्मा तो फिर आगे के लिए कर्म करना क्या जरूरत है जो कर्म करेगा उसको ये निश्चय पहले होना चाहिए कि देह से जिन्ना आत्मा है देह समाप्त होने पर भी आत्मा पलोक गानी है आगे पढ़ लोक में सुखद दुखद होगा पुण्य पाठ का फल है पर लोगोक में सुखद करना चाहिए पाप नहीं करना चाहिए ऐसे कर्म करेगा देह से आत्मा जिन्ना मान करके और जो देह कोई आत्मा मानता है तो दक्षी भूत ऐसी देह से फिर पुनरावर्तन तो आगे पुनर्जान तो किसने कर्म करे तो कर्म करने के लिए भी किसने चाहे देह से भिन्न आत्मा देखा करता देहादि केवल पूर्ण करें देह इंद्रिया व्यक्ति आत्मज्ञान के बिना पारलौकिक तो कर्म में प्रभुत्व नहीं हो इसलिए तथा भी तो ज्ञान होता है कर्मानुष्ठ इसलिए ज्ञानी को कर्म करना है देहि से दे� भिन्न आत्मा ऐसे ज्ञान होने पर कर्म करना पड़ेगा इससे सब कला देहादि से भिन्न का आत्मा ऐसे ज्ञान है किंतु मैं अकर्ता अभोक्ता ये ज्ञान कर्म करने के लिए आवश्यक मैं अकर्ता अभोक्ता ऐसे ज्ञान हो जाए तो कर्म नहीं करेगा देहादि से भिन्न आत्मा ये ज्ञान तो होगा कि मैं करता हूँ इस कर्म का फल भोगा ये ज्ञान होने पर ही कर्म करेगा ठीक आत्मा ने कर्ता भोक्ता इस एवं विज्ञान आत्मा में ये में करता हूँ मैं भोगता हूँ ये ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान विघेना ब्रह्म ज्ञान भलिता ये अज्ञान ही अभी जिस अनुच्छेन के लिए कर्म करना पड़े देहादि दे से भिन्न आत्मा इतने तो सही किन्तु मैं करता भोक्ता ऐसे ज्ञान तो कर्म करता है और जिसको ब्रह्म हो जाता है करता भोक्ता इसे ज्ञान ठीक है न देहादि व्यतिरित ज्ञान वक ब्रह्म ज्ञानत्व विशेषा ज्ञान तो कर्म प्रवृत्व अभी कहते देहादिविर ज्ञान जिस प्रकार कर्म प्रति तो का उपकार हुआ तो ब्रह्म ज्ञान भी कर्म प्रति का उपकार होगा ज्ञानत्व। ब्रह्म ज्ञानम कर्म प्रवर्तकम ज्ञान देहादिगत ज्ञान मत अनुमान देहादिगत्रित ज्ञान को विश्रांत कर दिया ब्रह्म ज्ञान को पक्ष बनाकर ब्रह्म ज्ञानम कर्म प्रवृत्पकार कर्म प्रवर्तकम कर्म प्रवृत्त उपकार ब्रह्म ब्रह्मज्ञान पक्ष हो गया हेतु क्या ना ज्ञान दृष्टान देहादि व्यक्ति पूरा शंका करता है जिस प्रकार देहादि व्यक्ति ज्ञान कर्म प्रवृत्ति में उपकार करे इस प्रकार ब्रह्मज्ञान भी कर्म प्रवृत्ति उपकार हुआ क्योंकि यू भी तो ज्ञान है इसे शंका कर कहते में न तू पे का नहीं तो था नजाय ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कुछ अनु नहीं होता ठीक है न अनुश्चे विरोधी अविक्रत्म ज्ञान से कारण क्या है जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्म कैसा अविक्रिय नविक्रय ऐसी ज्ञान होगी जिसमें कोई भी विक्रिया नहीं है कोई विक्रिया नहीं असंग उसमें कर्तृत्व आदि ज्ञान नहीं तो कर्तृत्व आदि ज्ञान के बिना अनु कर्म हो नहीं जाता है ब्रह्मत्मिकलमती करता हम इत्यादि ज्ञान कर्म जैसी पूर्वी कहता है ब्रमात्मिक ज्ञान होता है ब्रह्मात्मिक ज्ञान के कालम होती है उसके पश्चात काल में भी करता हम में ज्ञान ऐसे ज्ञान हुआ तो कर्म विधि साल ज्ञान के लिए इस संबंध सिद्धांतिक नहीं आत्मिक्ञात अन्य न उत्पद्य सीष रूप बदे ज्ञान होने के बाद जो अपने को मैं कर्ता होता नहीं होगा ना हम करता न भोगता इसे ज्ञान होता आत्मिक विषय ज्ञान से अन्य गुण ज्ञान नहीं होता है तो कारण कारण तो नहीं था कर्तव्यम अन्य अधिकृतम मैं अकर्ता भोक्ता उससे भिन्न में कर्ता भोक्ता अन्य विद्याभाषण जिसे ज्ञानाद अन्यत लोकपति अन्य मैं करता हूँ भोगता हूँ ऐसे ज्ञान ज्ञान नहीं होता है ठीक अनुष्ठान अनुष्ठान उक्त विशेषा अनुष्ठानम् अनुष्ठान विदुषो नितुत्ति ये विशेष हो गया अनुष्ठान अनुष्ठान उसको विशेषाद दिशे अनुष्ठान ज्ञान के लिए कर्म अनुष्ठान ज्ञान के लिए इसलिए अभिदुष अनुष्ठान कर्म विद्युष न ये इति तो विशेष हो जाएगा ना आत्मविद नुच्छय किंचित अस्थित कसल तो कर विद्वान यदि इत्यादि साक्षारम्पति कर्माने विद्यार्थी एक वाक्य विद्वान यदि विद्वान समझ करके ज्ञानी यहाँ करे तो विज्ञान का तो ज्ञानी करे वहाँ विज्ञान का आसन है हो ब्रह्म ज्ञान विज्ञान का तो मैं देहादे भिन्न अपना है पर्वो को है और कर्म कैसे करना है समझ करके मैं इस कर्म का करता हूँ मैं अधिकारी हूँ कर्म कैसे किया जाएगा ये समझ करके वेद अध्ययन के बाद कर्म करे ये विद्वान शब्द से कहा है पूरा किसी के साथ विद्वान और ब्रह्म ज्ञान हो गया उसके लिए आगे विधान किया गया आत्म विद्वान अवेद अनु कुछ अनु नहीं कुछ तो विद्वान और जैसे खास करम विधान किया गया ऐसा संकाल सिद्धांत करता है वास्तव में यह पुनः करता हम मिति वेद की आत्मा न जो अपने को मानता है मैं करता हूँ इस कर्म का परूगा उसके लिए कर्म विधान करेंगे सबसे ममा इधम कर्तव्य वो मानेगा ये मेरा कर्तव्य इसे अवश्य मारे में बुद्धि से जो कर्तृत्व तो बुद्धि है तो इसे बुद्धि होगी ये मेरा कर्तव्य अवश्य मारे में बुद्धि होगी कब अपेक्षा सो अधिक्रिय यही से जो बुद्धि है ममा एकदम कर्तव्यम इस कर्म का मैं करता हूँ इस कर्म का फल में भोग करूंगा इसकी अपेक्षा करके सो अधिक्रिय थे वो सम प्रति कर्माण संभव वैज्ञानिक है, ठीक है आत्मा कर्तृत्व आदि ज्ञानअपेक्षा कर्ता भोक्ता ऐसे ज्ञान होने पर इसको अपेक्षा करके कर्मसु सु अधिक तत्व ज्ञान कर्म सु अधिक तत्व में कर्म में अधिकारी हूं मर्तव्य ऐसा ज्ञान होने पर पूर्व सम्पत्ति जिसको ईचा कर्मने में मैं अधिकारी हूं ये कर्म हूं इस कर्म फल का हूं ऐसे ज्ञान होगा इस प्रकार पुरुष के से कर्म द्वित कर्मों का विधान क्या है सच प्राचीन वचनात् अविद्वान अविद्वान पहले ज्ञानी कर्तुता ज्ञान करता ज्ञान है उसका इसलिए अब प्राचीन वचन क्या है आइए पहले कहा है सच अविद्वान बहुत तो अभिधानी तो वचनात् क्या श्लोक है कम उधान न कल अकर्तृत्व अधिक्ञान सब विपरीत कर्तृत्व अधिक्ञान द्वारा कर्म जो अकर्ता अभोता ज्ञान जिसको हो गया उसको भी विपरीत ज्ञान और कर्तव्य ज्ञान होकर विविधी कैसे होगी कर्मा कर्म संभवित ब्रह्मविधेत कर्म ब्रह्मविद्ञा ज्ञानी का कर्म नहीं हो सकता है दूसरा हेतु विशेषित विदुष कर्म आखेपचना वेदाविनाशन नि अजम व्यय कथं तुरुष कांगाति हंसी आख्य विजय विशेषकर के विद्वानी कर्म का मारेगा मर यती था करता नहीं प्रयोजन तो करता ही नहीं वेदाविनाश ने इत्यादि के जरता यद्य विदि कर्म तथा विधिदीषो सै विद्वान होने के बाद कर्म नहीं कि विधि भी सा जिज्ञासा ब्रह्मजाने की इच्छा है तो सही। पस्माद पस्माद कर्म करना चाहिए इतिहास तस्मा तस्मा विशेष तभी क्रियात्मदर्शिन जैसे विशेष अभिक्र आत्मदर्शन विदुषण विशेष रूप से कहा गया वेदादिनाथ मेरे नजुना देते मेरे तीत तो व्यक्ति के द्वारा जिसको अभिक्रत्मा ज्ञान हो गया ऐसे विज्ञान को करंग में प्रभु नजोगी विद्वान की और सर्वकर्म सन्यास में उसका और जो मुख्य भी अभी नहीं हुआ मुख्य चाहता है विदुष उसको भी सन्यासी व अधिकार सर्वकर्म सन्यासी मुख्य वास्तव है संन्यास दो प्रकार कि ज्ञान के बाद संन्यास होता है दिव्य संन्यास कि ज्ञान की इच्छा को मुख्या होने पर एक संन्या उसको करके डी जी का संन्यासिदी का हो जिज्ञासा अवतार तो ब्रह्म जिज्ञासा साधन चतुर्व सम्पन्न होने पर मुख्यत्व है तो सर्वकर्म संन्यास वेदांत सहन करने के अधिकार है तो डीबी दिशा को डीबी जी को भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं प्रतिपक्ष कर्म विद्या से विरुद्ध है मोक्ष का विरुद्ध ही उसने करना सह क्या करना विहिंसा होने पर जिज्ञासा हो तो, तो, तो, तो, तो, तो, तो राज्य सम्पन्न यद्यपि आश्रम युमुक्ष के लिए आश्रम कर्म अतः सर्वापेक्षर सूत्र आश्रम कर्म भी ज्ञान का साधन होता है परंपरा चीस वेदावन ब्राह्मण विविध सही यज्ञ इत्यादि वृद्वान लेखना मुख्य है तथा तो विद्या तथा कला अविद्धा अभ्युपगता विद्या और फल अच्छा अच्छा तो से अविरुद्ध माना गया अन्य विविधिता सन्यास विधि विविधा विविधि संन्यास विधि जैसे विविधिता सन्यास के लिए विद्या उसके फल के अविरुद्ध हो या समकरण वेदांत आदि ये करना है तो उसके अर्थ भागवत और अनुमति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति करते अतएव भगवान नारायण, संख्यान विदुष अभित कर्मिण प्रभ्य देश निश्चय भगवानी कृष्ण संख्या संख्य विज्ञान अभिजुषे कर्मे जो विधायक देश निशा ग्रहयति कला ज्ञान करते ज्ञान योग्यान कर्मेज करते, तो सांख्य के लिए ज्ञान ज्ञाभ्यासकर्मी विदिद संन्यास अधिकार ज्ञानिका तो अधिकार है विविधिष्ठा भी संन्यास अधिकार अभिदुषस्तु जो जिज्ञा नहीं विविधिता नहीं अज्ञानी तो उसके लिए कर्म अधिकार विभाग से अपने अधिकारी भेदन निष्ठा दय भगवता वेद व्यासना दर्शित अधिकारी भेद करके दो निष्ठा ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा भगवान वेद ने भी दिखाया इतिहास है स्वर्च पुत्र आह भगवान व्यासो पुत्र के लिए सुहा नौ पंथा नौ अथ ये दो मार्ग है ज्ञान मार्ग करना क्या मैं देखा अध्ययन विधि साध्याता के कई निक प्रवृत्ति न स्वाध्याय अध्यव्य ऐसा अध्ययन विधि भेदना है स्वाध्याय का तो अपनी शाखा अध्ययन करने स्वाध्याय पाठ में अपनी शाखा अध्ययन करने के लिए प्रिबंधिक ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य भेद करने के लिए कार्य प्रवृत्ति होगी उसके बाद तरह क्रिया मार्गो ज्ञान मार्ग दो मार्ग कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के दो मार्गो अधिकारी भेदना आवेदित हो अधिकारी भेद से दो मार्ग का। जैसे अन्य आदिशब आदि शब्द दिया इत्यादि आदि से यत्र वेदा प्रतिष्ठित ये ना भेद से प्रतिष्ठित दो मार्ग उत्तर मार्ग तुल्यता तुल्यताम को उदाहरणा करना ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों है मार्ग दोनों बराबर है कोई शंका करेगा इसको परिहार करने के लिए कते नहीं कर्म मार्ग के अच्छा ज्ञान मार्ग उत्कृष्ट है तथा क्रियापथ सेव पुरस्कार पश्चात इति संध्या विभाग पुनः पुनः दर्शाय भगवान क्रियापथ क्रिया कर्म मार्ग पड़े पूरा पूर्व पश्चात संध्या ज्ञान मार्ग इसको इस विभाग को भगवान श्री कृष्ण बार बार दिखाएंगे ठीक है बुद्धि शुद्धि द्वारा कर्म तत्फल वैराग्य उद्यास पूर्वम कर्म मार्ग कर्म मार्ग है तो वैराग्य उद्यास पूर्व वैराग्य होने के पहले वैराग्य कर्म तत्फल कर्म और कर्म के फल में वैराग्य होम मार्ग कर्म कर्म फल वैराग्य होगा अंतगण शुद्धि के तरह कर्म करने पर अंत शुद्ध होता है अंत को शुद्ध होने पर ही बुद्धि बुद्धिशुद्धि के द्वारा कर्म कर्म फल कर्म फल स्वर्ग आदि जो अंत कोण शुद्ध नहीं होता है स्वर्प फल के, के, के लिए भी चाहता है लौकिक फल के लिए भी कुछ न कुछ बताता है स्वर्ग के लिए कर्म करते का थोड़ा उसके अभी उत्सुक है किंतु जो कर्म करते करते अंत कोण शुद्ध होता है विचार करता है ये कर्म का फल स्वर्ग से मिलेगा उसके बाद स्वर्ग ऐसी मुझे वापस आना पड़ेगा इस संतान तो ऐसे स्वर्ग जाने फिर विचार करता है कि कितने जन्म होगी कितने बार स्वर्ग हो गया होगा फिर सड़क जाएगा उसे क्या लाभ है उसके अपेक्षा परमात्म की तरफ होनी चाहिए ऐसे करके विचार जो करेगा तो स्वर्ग फल से वैराग्य हो फल में वैराग्य हो जाएगा तो स्वर्ग साधना काम में भी वैराग्य हो जाएगा जैसे सड़क में होता है यह में भी यह भी कुछ धन सम्पति स्थिति उसने ये सब प्राप्त करने की इच्छा होती है और फिर तो जो विचार करेगा कि सर्वे छोड़कर जाना पड़ेगा तो सब ऐसे ही रह जायेंगे कितने जन्म चलेगी कितने लोग बड़े बड़े मैका रास्ता बनेंगे कहाँ चलेगी ऐसे ही हो जाएगा ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ मुख्य होगा फिर कहा किस जन्म में जाना पड़ेगा पशु पक्षी अलग मनुष्य हो तो कैसे मनुष्य प्राप्त होगा जन्म इस प्रकार विचार करने से ये लौकिक फल में परलौकिक फल में वैराग्य होगा तो उसके साधन और कर्मली भी वैराग्य होगा परलोकिक साधन का फल है यह लोक के साधन का फल है कुछ प्रवृति ऐसे वैराग्य जो होगा अंतम शुद्ध होने पर वैराग्य होता है जो अंतगम शुद्ध नहीं होता है वही रहता है कि कब इसको समाप्त करेंगे फिर कुछ कर्म कर्म अनुष्ठान में कुछ कार्यक्रम करेंगे रुपया करेंगे ये चलता है संकल्प अज्ञान जो विचार अंतम शुद्ध होता है फिर विचार जो है इसे क्या मिलेगा छोड़ छोड़कर मत जाना पड़ेगा इसमें कुछ करना चाहिए तो वैराग्य होने के पहले कर्म मार्ग अब वैराग्य हो जाएगा तो विरुक्त से पुनः संन्यास ज्ञान मार्ग दक्षित हो विरुक्त होने पर यदि कर्म फल कर्म वैराग्य हो गया तब तो ज्ञान मार्ग ही संध्यास पूर्वक संध्यास इसमार से आकर ज्ञान मार्ग का इतर स्मार्ग अतिशय शाली थी स्वतंत्र कर्म मार्ग के विषय ये संन्यास अतिशय केवल संन्यास से दीक्षा मात्र से ही नहीं होता है दीक्षा भी आवश्यक है विधिवत उसके साथ ऐसा वैराग्य होने पर संस विभाग पुनरअभी वाक्य से अनुकूल आदर्श है ये जो विभाग ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग उसके लिए वाक्य अनुकूल है वो दिखाते एकम एव विभागम पुनः पुनः दर्शी सदी अहंकार विवुणात्मा व्याख्यानम अतत्विद अतत्विद अहंकार विवुणात्मा कर्ताहित मन्यते अहंकार विवणात्मा कर्ताहमीति मनते लिखता में कहीं अहंकार न नमूढ़ अहंकार विमूढ़ आत्मा आत्मा का संपदम अहंकार से सेशेषा स्तना निष्का वो अस्य दिखे अहंकार विगुणात्मक अर्थ है अज्ञान अपने को करता मनता है सत्तवी तुम्हारा अहम करवी सत्तवी तो महावाह गुणकर्म विवाह तो गुणा गुणे से वर्तंती वक्ता सज्जते काम नहीं है मन्यते मन्यते सप्तवी श्लोकमता पूरे क्रियापदन शब्दी मन मप्त ना मेरे दिवत्व अक्यापुर विषय दुसरे वाक्य पढ़ती तथा मनसा समय से सुखम वसीय मनसा सुखमास्ते नवद्वार श्लोका आदि श्लोक से मनसा सन्न सास्ते सुखम वसीपुर ठीक है अभी क्या आत्मज्ञा कर्म संयासे दर्शि मीमांसमत अभिक्रिय आत्मा है उसका जो ज्ञान होता है मज़ा है, नजा विकस्थित इत्यादि वाक्य श्रवण करने पर तो कर्मों का क्या आ गया कर्म संन्यासम अभिक्रियता होता नहीं ऐसे ज्ञान आने पर सन्यास मीमांस मतलब करते सत्र पंडितम मन्यावन थी पंडितम आत्मा न मनने से पंडितम्य अत पंडितम कहते क्या कहते जन्मादि की षठ भाव विक्रिया रहते तो अभिक्रियो अकर्ता एको अहम आत्मा न कस्य ज्ञान उत्पन्न जते उत्पद्य सती सर्व कर्म संसद इसे ज्ञान कैसे होगा जिन जो अज्ञान में ने मैं कर्ता होता ऐसे ज्ञान है उनको असम्भव लगता है ऐसे ज्ञान कैसे हो सकता है जन्मादि की षठ भाव विक्रिया रहता है जन्म आदि जाय से अस्थि वर्ष से विपर्ण से अपेक्षित छह भाव विक्रिया रहित तो आत्मा अवित् है अकर्ता है और एक अद्वितीय है ऐसे में हूँ और आत्मा ऐसे ज्ञान कैसे होगा न कर सके ज्ञान उत्पद होते बीमार से लोगों ऐसा ज्ञान को नहीं हो सका मैं की मैं अभिक रहूँ अकड़ता अभवता जन्म आदि ऐसे ज्ञान यदि होता तो, तो सर्वकर्म सन्यासिका उपदेश बनिया जो ज्ञान होने पर सर्व सर्वकर्म सन्यासिका उपदेश ऐसा कहते ज्ञान किसको होता ही नहीं होता ठीक है आत्मनो ज्ञान क्रिया शक्ति आधारपेन अभिक्रिय अभाव अभिक्रियात्मज्ञान संन्यास कारणीभूत न होता तो है उनका अभिग्रह आत्मा तो ज्ञान क्रिया शक्ति आधार है। ज्ञान शक्ति क्रियाशक्ति आत्मा में है जो ज्ञान क्रिया है ज्ञान आत्मा क्रिया है तो अभिक्रय कैसे होगा ज्ञान यदि होता आत्मा में, तो अभिक्रय कैसे होगा कोई ना कोई क्रिया हो अभिक्रिय तो अभाव अभिक्रिय आत्मा ऐसे ज्ञान जो सन्यासी कारण सके कारण संभव यथु ज्ञाना भाव विषय अभाव नाना भाव का सिद्धांत पूछता है अभिक्रिय अकल का एक आत्मा हूँ ऐसे ज्ञान नहीं होता है क्या वस्तु पर ऐसे अभिक्रिय आत्मा है ही नहीं इसमें ऐसे ज्ञान नहीं होगा अथवा हो ज्ञान नहीं होने के लिए ज्ञान का प्रमा। प्रमाण भी नहीं क्योंकि ज्ञान है प्रमाण प्रमाण करणम कारण कर्ण प्रमाण के ना प्रमाण भी होगी तो विषय नहीं जैसे सामान्य घटना नहीं जितने देखने पर भी घटना नहीं दिखेगी आलोक हो चक्की हो सामने घाटा नहीं तो घटो दिखेगा और घटा होने पर भी यदि तो प्रमाण नहीं तो नहीं दिखेगा तो ज्ञान नहीं होने के दो कारण एक तो विषय नहीं हो तो ज्ञान नहीं होगा अथवा विषय होने पर प्रमाण नहीं तो ज्ञान नहीं होगा यहाँ अभिक्रिय आत्मा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा इसे विनाशको का मतलब सिद्धांत सूचना है की अभिक्रिय अद्वितीय आत्मा है नहीं विषय है नहीं इसलिए ज्ञान किसको नहीं होगा ये कहना चाहते हो ये हो गया प्रथम विकल्प जितने भी विकल्प है ऐसे आत्मा होने पर भी इसके ज्ञान के कोई प्रमाण नहीं दो विकल्प ज्ञान भाव हो विषयाभा भावाद माना भावादा दिषय विकल्प हो गया प्रमाण के भाव से जिस विकल्प करके आज पहले कहेंगे विषय नहीं है ये नहीं है। ये सिद्धांतिकास्त्र जैसा आलोक आप जब इसका अद्वितीय सर्व रुपया रही आत्मा है नहीं इसका कहोगे तो न जाए तेमृत इत्यादि जो श्लोक आया वेद मंत्री ये शास्त्र स्पष्ट है सर्विकार का निषद्ध करने वाले शास्त्र है तो ऐसा आत्मा नहीं है कैसे कहीं न तो अभिक्रियात्मा भाव हो आत्मा न अभाव आत्माभावो अभिक्रियात्मा का अभाव है अभिक्रियात्मा नहीं है ये ठीक नहीं क्यों नहीं मजाए त्रिय इत्यादि शास्त्र से आस्तवाक्य प्रमाण से अंतरण कारणम अन्य क्या मजाए त्रिय इत्यादि शास्त्र है गीता शास्त्र नारायण कठोर निषेधें भी है जन्मभरण निषेध करने के लिए शास्त्र जगह है और आप यथार्थ होता है से प्रमाण जो प्रमाण है विना कारण उसको अनर्थ नहीं कर अंतरण कारण अंतर, से अंतर ने कहा अंतरण कारण के बिना अनर्थ कहेगा तो अनथ तो नहीं, नहीं हो सका आप तो वाक्य प्रमाण है वेद राख्य सद गुणों के इसलिए जितने नहीं अभिक्रियात्मा नहीं है यह अप्रथ विकल्प संभव नहीं और द्वितीय विकल्प कहेंगे अभिक्रियात्मा हो किंतु उसका ज्ञान किसको नहीं होगा प्रमाणा भाव द्वितीय प्रत्याह या साक्ष प्रमाणन नहीं धर्मास्तित्व यहामर्थ्याम अस्त विज्ञान कर्तस्तर संबंधी ज्ञानप्य शास्त्र अविप एक विज्ञान कस्मोत्पद्यते कर्स्तव्य अस्थित यहां शास्त्रोपदेशमर्थ्याजेत काम कर्मकांड उपदेशम धर्म धर्म धर्म धर्म अस्तित्व विज्ञानम का अनुसार धर्म धर्मअस्तित्व विज्ञानम धर्म हो धर्म यदि सर्व काम ऐसी वाक्य से या जन धर्म मिंसा सर्वभूता ब्राह्मण ग्रह निषेद वाक्य से तो धर्म हो शास्त्र उपदेश साम धर्म धर्मअस्तित्व धर्म धर्म एक धर्म अलग लेखना पड़ेगा थ धर्मा धर्म अस्तित्व भी ज्ञान होता है और कर्तुस्थ गृहान पर कर संबंधी ज्ञान जो कर्म करेगा आगे सिर्फ देह प्राप्त करेगा कभी तो उसका फल हो करेगा ध्यान देहांत संबंधी ज्ञान शास्त्र उपज सामर्थ्य से होता है जो ज्ञान होता है ध्यान देहांत संबंधी ज्ञान होता है और धर्मा, धर्म अस्तित्व ज्ञान नहीं होता है अपने इसी प्रकार चौथा शास्त्रार्थ किसी शास्त्र से न जाए सेवर्ण करने पर आत्मा नविक्रियो आत्मा अविक्रिय अविक्रम से करता नहीं अकर्तृत्व एक सदैव समेत वगैरह एक विज्ञान शास्त्र से कसना पद्यते नोत पद्धति लोकअपद्य नहीं लोक पद्यू ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा कस्तव्या पूछा क्यों नहीं होगा यदि कर्म कांड वाक्य श्रवण करने से धर्म विषय में ज्ञान होता है करता देहांत सम्बन्धि के ज्ञान होता है तो वेदांत वाक्य श्रवण करने से अकर्तृत्व तो अपना शुद्ध असंग इत्यादि ज्ञान क्यों नहीं होगा पता ठीक पारलौकिक तो कर्म विधि सामर्थ्य सिद्ध हम विज्ञान बदावे पारलौकिक परलोक पार में फल मिलने वाले कर्म वेदेश स्वर्ग काम के लिए फल पर, लो तो पर लोग मनने के के के सामर्थ्य सामर्थ्य विधान से विज्ञान है जो बाद ये प्राप्त करेगा देहांत सम्बन्धी विज्ञान होता है देहांत संबंधित ज्ञान भी होता है के। कर्म कांड अज्ञात धर्माद विज्ञान उत्पत्ति वक्त कर्मकांड वाक्य सवण क्या तो सबलता इससे सर्व साधन यागे याग अभी हो जाएगा स्वर्ग मिलेगा मरने के बाद बीच में कुछ अभ्युस्त तो धर्म मानना पड़ेगा उसके बिना यागे में याग सर्वसाधन तो नहीं हो सकता है तो ज्ञान तो धर्म और धर्म में कर्मकांड से ज्ञान जैसे होता है वैज्ञानिक स्पत्ति होती थी। है ठीक इसी अज्ञान ज्ञान ज्ञान कांड में उपनिषद वेदांत वाक्य से अज्ञात है ब्रह्मात्मा ने विज्ञान उत्पत्ति अविरुद्धा ब्रह्मात्मा एक ही जो अज्ञात है उसने सप्तम से वाक्य सर से विज्ञानिक उत्पत्ति कोई विरोध में अविरुद्धा क्योंकि प्रमाण है जैसे कर्मकांड वाक्य प्रमाण है ज्ञान कांड वाक्य प्रमाण है प्रमाणत्ता प्रमाण है तो प्रवाह जनक होगा प्रमाण कारण प्रभा जैसे कर्म कांड से प्रमाजनक ही जैसे ज्ञान कांड के कारण प्रमाजनक ही पूर्व की ज्ञान से मनस जन आज ज्ञान होता है मनस न्याय के रूप होता है आत्म से सहयोग होने पर ज्ञान हम है आत्मवश्य शुद्ध मनोगोचरित करता है सूची का न मनो से मनो का विचार नहीं अभांग मनोष्य हो सकता है तो मनो का विषय जो नहीं आता, तो न आत्मज्ञान साधन है आत्मज्ञान में क्या साधन होता है मन स्वयं से ज्ञान होता है मन विषय नहीं आत्मा कोई किससे आत्म का ज्ञान होगा तो आत्मज्ञान में कोई साधन ही नहीं तो ज्ञान नहीं होगा ऐसा संकट करणागोचर साधितिखे तो, तो कर्ण का अगोचर है कर्ण ही मन अंत करण का अविषय है ब्रह्म तो ज्ञान कैसे होगा ये पूरा सीखा है सिद्धांत आश्रित पर्याय श्रुति प्रमाण को लेकर आश्रय करके सिद्धांत पर्याय करता है न मन सेवा अनुद्रिक मनुष्य एवं अनुद्रत ले नाना थी कि मनुष्य उसको ज्ञान करता है भरोस का करण मन का विषय मनसाई सप्तम से राष्ट्रवृत्योग शास्त्राचार्य उपदेश मनुष्य के दस्तव्यम सप्तम इसी सूर्य से आया जो मन से मनो दृष्टव मन से ही ज्ञान होगा तो प्रमाण से ज्ञान होता है मन केवल प्रमाण नहीं है यहाँ शब्द प्रमाण से ब्रह्म में ब्रह्म ज्ञान होगा सप्तम से आदि वाक्य शब्द प्रभाव सप्तम से अधिक वाक्य उत्सव वाक्य जन्म वाक्य उत्कृष्ट थी वाक्योत्सव वाक्य से उत्पन्न होता है मनोवृत्ति जैसे घट ज्ञान पट होता है घटपट के साथ चक्षा द्रय का सन्नीकर्ष होता है होने के बाद अयम घाटा से निश्चय होता है बुद्धि ये निश्चयत्मय बुद्धि अंतकरण का परिणाम है अंतकरण देश को जाकर के, जा के। देश में संबद्ध होकर के अंतकरण जाएगा अंतकरण में चैतन्य का प्रतिंब रहेगा दो लोग घटव देश में जाकर के घाटो देश में जागते हो जाते हैं यह अंतोरण का परिणामों को तो वृत्ति कहते ज्ञान कहते वृद्धि कहते इसमें घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रसिंग होने से वो वृत्ति भी जड़ होने पर भी चैतन्य के संबंध से चेतना जैसे दिखता है दिखती है मुख्य ज्ञान तो ब्रह्म ही सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म प्रमाण और घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति को भी ज्ञान पट ज्ञान कहा जाता है एक होने मुख्य ब्रह्मरूप ज्ञान के संबंध से वृत्ति जड़ होने पर भी मन ही जड़ मन का अंतन का परिणाम है जड़ होने पर भी चैतन्य के संबंध से चैतन्य का प्रतिमोचन होता है और ज्ञान जैसे दिखता है उसको तो ज्ञान सदृशता के लोग में घट ज्ञान पट ज्ञापन घटाकार वृत्ति पर वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान कहाता है घटाकार वृत्ति चैतन्य की अभिव्यंती का चैतन्य सर्वत्र है उसकी अभिव्यक्ति होती घटाकर वृत्ति के द्वारा वृत्ति होती चैतन्य की अभिव्यंति का वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है ज्ञान वृत्ति स्वयं उत्पत्ति उत्पत्तिनाश वाली होने से घट ज्ञान उत्पन्न हुआ घट ज्ञान अष्ट हो गया इसे प्रयोग करते है जैसे चैतन्य नित्य है उसकी उत्पत्तिनाश नहीं है जैसे आकाश है सर्वत्र है उत्पत्तिनाश रही तो लड़ाई के लोग उठाते वैज्ञानिक लोग आकाश की उत्पत्ति राश नहीं मानते फिर भी बाहर के लोग कहते गटागास गटागास तो हैं घटाकार से उत्पन्न घटाकार नष्ट घाटो नष्ट हो गया तो घटाकाश उत्पन्न गा। तो हुआ घाटो नष्ट करते तो घटाकाश नहीं रहा घाटो उपास युक्त आकाश में उत्पत्ति राश व्यवहार होता है आकाश नीचे होने पर इसी प्रकार चैतन्य ज्ञान नीचे होने पर भी घटाकार वृत्ति ऊपर चैतन्य पटाकार वृत्ति संबंधी चैतन्य वृत्ति की उत्पत्ति नाश होने से वृत्ति चैतन्य भी उत्पत्ति नाश व्यवहार होता है तभी उनका घट ज्ञान उत्पन्न हुआ घट ज्ञान नष्ट हुआ यह प्रयोग होता है ज्ञान स्वरूप ब्रह्म नित्य किन्तु घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति जो चैतन्य ज्ञान का अभिव्यंजिका है उसकी उत्पत्ति नाश होने से उसके सम्बन्ध से तदवृत्ति युक्त चैतन्य में उत्पत्ति राशि होता है के प्रयोग गौण प्रयोग चैतन्य में उत्पत्तिनाश में जो सप्तम से आदि तो वाक्य से मनोवृत्ति होती वो मनोवृत्ति सप्ताक्ष शास्त्राचार्य उपदेश मनुष्य है शास्त्राचार्य उपदेश को लेकर के वाक्य से ब्रमाकार वृत्ति होगी जैसे घटाकार वृत्ति कटाकार वृत्ति हुई सप्तमशादी वाक्य श्रवण करने पर आचार्य से मुकथित शास्त्र विचार करने पर अधिकारी को ऐसे ज्ञान होता है मैं ब्रह्म हूँ ये अंतरण का परिणाम है ब्रह्माकार मन का परिणाम है वृत्ति उसी से ज्ञान होता है उसी वही ज्ञान वही ज्ञान से अज्ञान की निम्पति तो हो जाती और ब्रह्म से उसको प्रकाश करने के लिए बुद्धि तो प्रतिपर सही करने की आवश्यकता नहीं है ये तो बात है लेकिन मन की आवश्यकता है सप्तम पश्चात वाक्य श्रवण के पश्चात वाक्य श्रवण करेगा तो मनुष्य चिंतन करने पर तो ज्ञान होगा मन सेवा अनुद्रष्टा भी जो सूची कहती है तत्व वाक्य प्रमाण के बिना कोई ध्यान करके बैठ करके ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वो संभव नहीं आचार्य मुझसे से वेदांत श्रवण करके विचार करने पर तो ज्ञान होता है आचार्य शास्त्राचार्य उपदेशों के अनुसार दृश्य एवं तत्व उसी सूची में कहा गया वस्तु ब्रह्म रूप जो आत्मा वस्तु प्रकाश से स्वरूप फिर वाक्योक्त बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्तम वाक्योक्त बुद्धिवृत्ति बुद्धि की वृत्ति बुद्धि का अंतरण परिणाम वाक्योत्त सप्तमता वाक्य उत्पन्न होता है उसी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म अभिभक्त होता है सप्रकाश तो है फिर भी इस बुद्धि से अभिभक्त होता है अभिवक्त हो सविकल्प का व्यवहार आलम्बन विकल्पयुक्त व्यवहार का आलम्बन आश्चर्य होता है अभी बुद्धिवृत्ति का व्यक्त होने पर ही व्यवहार होता है तब तो उसको ब्रह्म ज्ञान कहते मनो गोचरित उपचार आ <coughs> तो मनो गोचर होगी सभी कल्पों व्यवहार का आगमन होता है कैसे बुद्धिवृत्ति अभिव्यूक्त चैतन्य शुद्ध चैतन्य है मनो का विचय नहीं बुद्धिवृत्ति के तरह तो अभिव्यक्त चैतन्य मनोगोचर हुआ इसलिए करुणा गोचरितमितम करुणागोचर नहीं कर्ण का हुआ क्योंकि कैसे कर्ण का गोतर हुआ राष्ट्रीय श्रवण के पश्चात सदाकार वृत्ति वित्तीय अभिव्यक्त से कर्णगोतर तो कहा जाता है लेकिन वृत्ति उसको प्रकाश नहीं करती ब्रह्म है उसी के अभिव्यक्ति दृष्टि के द्वारा अभिव्यक्ति क्या है अज्ञान आवरण है वाक्य में आवरण फट जाता है बुद्धि के द्वारा वृद्धि के द्वारा अज्ञान आवरण हट जाने से स्वयं प्रकाश ब्रह्म प्रकाश नाम अज्ञान के लिए वृद्धि की आवश्यकता है लौकिक घटो घटो वस्तु को देखने के लिए के केवल यदि कोई आवरण है प्रकाश जलाने पर भी घाटा नहीं दिखेगा आवरण को हटाना पड़ेगा घाटक केवल आवरण है प्रकाश होने पर भी घाटा नहीं दिखेगा आवरण हटाओ आवरण हट जाए यदि प्रकाश नहीं रहे तो घाट नहीं दिखेगा आवरण की निवृत्ति चाहिए और प्रकाश चाहिए दोनों होने पर घटो दिखेगा किसी प्रकार जो घट ज्ञान होता है घटक के अज्ञान पहले रहता है अज्ञान की निवृत्ति के लिए घटाकार वृत्ति होती है घटाकार वृत्ति के द्वारा घटा अज्ञान नष्ट हो जाएगा घटा ज्यादा होने से उसका प्रकाश स्वयं नहीं होगा घट प्रकाश करने के घटाकार वृत्ति में चैतन्य का जो प्रतीय होता है उसको कहते फल वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य दावास फले उसके कारण घटका पुराना घटका प्रचार घटे घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्म अति से घटना है, घटकार वृत्ति जिसमें चैतन्य हो तो आपको कहते हैं घाटा आता है प्रतिफल से चैतन्य सज्जन्य अतिशय घाटा में जड़े में आता है अतिशय आ जाएगा घाटा में तो उसको फलव्यापी कर देगा घाटक के ज्ञान के लिए वृत्ति व्याति और फलव्यापी दोनों मानते हैं वृत्ति व्यापी से घाट अज्ञान की निवृति होती और फलव्यति होने से घटका प्रकाश होता है पंचोदेश में एक श्लोक आया बुद्धि तस्त चिदाओ दोहित व्याल तो घटम सत्रे दाते न घट बुद्धि और बुद्धिभानो व्याकुल घटम घट देखने में व्याप्त हो जाते हैं जब बुद्धि बाहर जाये बुद्धि स्वच्छ नहीं का चैतन्य प्रति को ग्रहण करती उसमें चिदाभास आवास देती चिदावास चेतनता है नहीं जैसे जल में सूर्य चंद्र का प्रतिमा दिखता है तो जल प्रकाश दिखता है इसी प्रकार वृद्धि में चैतन्य का प्रतिमा होने से बुद्धि वृत्ति भी चैतन्य जैसे दिखता है चीजाभा उसमें दिखता है वस्तुतः बुद्धि में चैतन्य का जो आवास है चैतन्य नहीं जल में सूर्य चंद्र है नहीं सूर्य का प्रतिभा दिखने से आका सूर्य तो प्रतिभा दिखता है प्रकाश जैसे लगता है नकाश में किन्तु प्रकाश जैसे लगने से चेतन जैसे जल प्रकाश विक हो गया ऐसे बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबंध चैतन्य होता है प्रतिबंधों को सीधा बुद्धि तस्वीर द्वार घटन घटक हो जाते हैं दोनों जाकर क्या करेंगे तस्त्र अज्ञान ध्यान मध्य घटक का अज्ञान तय रहता है ध्यान के द्वारा बुद्धि के द्वारा अज्ञान के जीवन चल जाते हैं आवरण तो हट गया तो प्रकाश करने के लिए प्रकाश का आभावने तो का आभा की पूर्ण होता है घट का ज्ञान होता है ये तो घट पटादी जड़ोब से ब्रह्म ज्ञान जो होता है वेदांत वाक्य श्रवण किया सब समस्यादिक्य श्रवण करने से शुद्ध अंत करने मनोनि जाता है उसको निश्चय होता है समस्या नष्ट होता है वेदांत श्रवन करके प्रमाण संशय नष्ट होता है कि वेदांत का तात्पर्य और ब्रह्म में एक श्रवण से, से होता है उसके पश्चात प्रमेयत संशय होता है जीव ब्रह्म की एकता की सकती है जीव आप अल्पज्ञ है ब्रह्म सर्वज्ञ है नहीं ब्रह्म के साथ एक ही जगत साफ दिखता है मिथ्या कैसे ये सब संशय की माननी चाहिए मनन के द्वारा प्रमेयत संशय की निवृत्ति होती संभव है ऐसे विचार करने से जो संभावना बुद्धि हुई उसके बाद कर सकता है प्रमाण प्रमेय संशय के निवृत्ति सवर्ण मनन के द्वारा हो जाने पर ही निर्देश होता है थोड़े थोड़े समय में कभी कभी लगेगा की ब्रह्म हो ब्रह्म का निवृत्ति संस नष्ट होने पर होता है ये स्वल्प समय के होने आरोप फिर आगे बार बार अभ्यास करने से ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव चलता है इससे होता है ये अंतर्गण का परिणाम और ये ब्रह्माकार वृत्ति जो अखण्ड ब्रह्म को विषय करने वाले ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है ऐसी वृत्ति में चैतन्य का प्रतिमा भी है जैसे भट्ट ज्ञान होने पर भट्टकार वृत्ति पृथ्वी चैतन्य का प्रतिमा है जैसे ब्रह्म ज्ञान में ब्रमाकार वृत्ति का परिणाम ब्रह्म ज्ञान अंतरण का परिणाम नहीं है तो चैतन्य का प्रति बढ़ेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति होने पर अहमद सिंह ब्रह्म वेदांतवाद तो के श्रवण करने पर मन से ध्यान ध्यान चिंतन करता है तो अहमद सिंह ब्रह्म ब्रह्माकार ब्रह्मा वृत्ति ये वृत्ति के द्वारा ब्रह्म विषय अवज्ञान की निवृति होगी ये वृत्ति स्वतः जड़ा होने पर ही चैतन्य आरू में चैतन्य आरू अच्छा चैतन्य विशिष्ट वृत्ति होने से वो जैसे घटाकार वृत्ति भी घट अज्ञान को नष्ट करती है ब्रह्माकार वृत्ति भी ब्रह्म अज्ञान को नष्ट कर दी अज्ञान नष्ट करने पर घाटा में घाटों को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता है क्योंकि घाट ज्यादा ही इसे वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन में अतिशयम घट जिसको फल व्यापी सदस्य कहा जाता है यहां ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्म विषय हो जाने पर ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा ब्रह्म स्वयं प्रकाश में यद्यपि ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब रहेगा किंतु वह प्रतिबिंब ब्रह्म स्वयं प्रकाश में कुछ अतिशय नहीं कर सका है इसे वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा फलव्याप्ती ब्रह्म नहीं केवल वृत्ति व्यक्ति से अज्ञान के निवृत्ति हो जाए तो इतने तरह के लिए मनोगोचर तो काया मनोगोचर तो ब्रह्म का वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती और जहाँ अभाग मन सोचर के मनो गोचर का उसका अधिकार ब्रह्म मन के द्वारा प्रकाश से नहीं मन जो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का विषय नहीं होता ब्रह्म घटपटादि वस्तु वृत्ति प्रस्थिति फलित चैतन्य जन अतिशय वाले है फल व्याप्त है मनो मन में आरोध चैतन्य से प्रकाश से ब्रह्म किन्तु केवल ब्रह्माकार वृत्ति ऐसी वृत्ति हो जाएगी और ब्रह्माकार वृत्ति प्रति फलित चैतन्य जन अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा फल व्याप्ति नहीं अर्थात ब्रह्म को मानव प्रकाश नहीं कर है ये मनो ब्रह्म में नहीं जहाँ मनोवचरत्व का निषेध करेंगे वहाँ फल का निषेध करेंगे जहा दृश्य थे स्वग्रह बुद्धा मन सेवा दृष्टि मन के द्वारा ज्ञान होगा जो तो कहा गया वो को लेकर वृत्ति व्याप्ति को लेकर के सिद्धांत समाधान रहता है पूर्व पक्ष ने समाज किया पूर्व पक्ष की थी मनो का गुचर नहीं वो सामान्य रूप से कहा कि मन का विषय नहीं मन का विषय नहीं कहता मन का विषय फल व्याप्ति का विषय का मनुष्य प्रकाश से नहीं होता है किन्दु मानव के वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती वेदांत वाक्य श्रवन करने पर वाक्य जन्य बुद्धि से उत्पन्न होने वाले वृत्ति वृत्ति ऐसी अज्ञान की निवृत्ति होती उसको ले करके मनोगोचरित्व तो का गौण कर मनोगोचर के उपचार असिधम करुणागोचरित करुणा गोचरित जो पूर्व का उठी स्वतंत्र ब्रह्म मनोविषय निषेधस्वती पूर्विचित है ब्रह्मरूप को आत्मा में मनोविशेष का निषेध किया ज्ञान मनुष्य नोच अपने आशंकी है एक उपयोग जो असंकृत मन असंस्कृत मनोवृत्ति अविशेषय का मन सुना एक तो हो गया अलग नहीं और एक सामान्य है असंस्कृत जो संस्कार नहीं हम शुद्ध नहीं, नहीं।, नहीं। चमो के वृत्ति के दौरान भ्रमाकार होगी नहीं अज्ञान वृत्ति नहीं होगी ऐसे असंस्कृत मनोवृत्ति अभिषेक स्वाभाविक है संस्कृत शुद्ध होगा मन सभी ब्रह्माकार बुद्धि होती उसके बिना ऐसा नहीं होगा शास्त्राचार्य उपदेश में शास्त्राचार्य उपदेश समादी संस्कृत मन आत्मदर्शन में कारणम आठ टीका में जनित सब अति के जनित नहीं जनित है शास्त्राचार्य उपदेश जनित स्वभाव आचार्य उपदेश समी संस्कृतम मान था। हाँ। आत्मदर्शन करना शास्त्र आचार्य के उपदेश और सम दम आदि से हमने साधन लेना इनसे संस्कृत जो, जो मना शुद्ध जो माना आत्मदर्शन में करना असंस्कृत मान है तो आत्मदर्शन के लिए असमर्थ है आचार्य उपदेश तत्मस आदि वाक्य श्रवण किया समाधवाद जुक्ता है ऐसे माना आत्मदर्शन के लिए कारण है वही कारण है वृत्ति व्यक्ति होने से ठीक है सत्य की तृत्यादु तद तो अनुग्राहवास महात्माक अभिक्रियात्मज्ञानम अद्भुत महति का संख्या पूरा किसी कहता है सूच सत्युत्यादि प्रमाण है फिर भी तद अनुग्राहवा अनुग्राह प्रमाण अन्य कुछ नहीं होने से अस्मक अभिज आत्मजान देते हमको ऐसा अभिज्ञ आत्मज्ञान नहीं हो सकता है संसाएं तब अधिगमाय अनुमान आगम के क्षति ज्ञान नोट कर देते साहस समाप्त में कर अधिगमाय ज्ञान आय अनुमान है मनन करने के लिए आगमन प्रमाण है आगम प्रमाण है अनुमान है तो ज्ञान नहीं होगा ये कहना तो साहस है क्यों नहीं होगा जो प्रमाण है अनुमान है तो ज्ञान क्यों नहीं होगा कस्य अभिक्रिया से आत्मन अधिक अधिगम है तद अधिगम तब से अभिक्रिया से अभिक्रिया आत्म के अधिकती ज्ञान के लिए ज्ञान के लिए जो आगम और अनुमान प्रमाण है तो ज्ञान क्यों नहीं होगा विमतो विकारो नात्म धर्मो विकार विमत विकार वैसे कोई भी विकार सामान्य लिया आत्मा का धर्म नहीं दुब्बल में विकार होता है नाच आदि होता है ये आत्मा का धर्म नहीं इसलिए जितने सर भाव विकार आत्मा का धर्म नहीं होगा विकार इसे अनुमान है पुरुष स्त्रुति स्मृति आगमित अनुमान है स्मृति न जाए तेत्यादि अभिक्रिया के लिए स्मृति विगीता की ऐसा होने पर सत्य वह तस्वीर नोत पद्धति ज्ञान है अनुमान भी है। ज्ञान नहीं होता है इसी वचन हो सहस समाज समिति वचन तो सार से क्यों सब का बिना विचार ज्ञान नहीं होता है क्यों नहीं होगा सत्य माने में न बाकी क्यों प्रमाण है अब प्रमेय दिखता नहीं प्रमेय हो घटन और चक्की भी है कई घटना दिखता नहीं दिखे क्यों नहीं यदि प्रमाण है चक्की का घटे संबंध हुआ घटा से तो घटन नहीं दिखता ये तो साहस है प्रमाण है अब सहकारी कारण सब तो ज्ञान क्यों नहीं होगा अवश्य जाएगा नक्ष उत्तम ज्ञान उत्तम आनाय उपादान वा न कुम से फलवत्तम शंका करेंगे ऐसे में अकर्ता अभुक्ता ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान से क्या फल है लाभ क्या ज्ञान होने पर ही न उसका करना न कुछ ज्ञान होने पर किसका त्याग करना नहीं किसका ग्रहण करना है आम ब्रह्म इसी ज्ञान हो गया फिर उसके बाद किसका ग्रहण करना किसका क्या करना है अब जितने ब्रह्म में ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ऐसी अस्तित्व कुछ भी नहीं कि किसका क्या करना और किसका ग्रहण करना है कभी किसका ग्रहण त्याग नहीं होगा तो पूरा जी करता है सर्वत्र हमें लोक में देखते कभी ज्ञान होया सर्पया तो उसका त्याग भाग जाते हैं और इधर जो समीधम ज्ञान हो तो उसको अनुग्रहण करते सर्वत्र ज्ञान होने पर प्रवृति निगृत् होती तो तो ज्ञान सफल हुआ अब ज्ञान होने के बाद ना प्रवृति धन्यू ज्ञान क्या फलव नहीं हुआ इसलिए कहते भक्स ने ज्ञानम से उत्पत् जलान सद विपरीतम अज्ञानम अवश्य बाधते ज्ञान उत्पन्न होते ही अज्ञान को नाश करता है ये फल नहीं बात नहीं तो, तो